श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सतहत्तर श्री कृष्ण तथा धन ऐश्वर्य योगी का चित्र श्री राम भक्तों के प्रति हँसते हुए हाँ वहाँ जाने पर एक लाभ अवश्य होता है ये सब सोने की चीज़ें राजा महाराजाओं की चीज़ें देखकर बिल्कुल क्षुद्र सी मालूम होती है यह भी बड़ा लाभ है जब मैं कलकत्ता आता था तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखा दिखाता था कहता था मामा जी वह देखो गवर्नर साहब का मकान बड़े बड़े खंभे माने दिखा दिया कुछ मिट्टी की बनी ईटें एक के ऊपर दूसरी रख कर सजाई हुई है भगवान और उनका ऐश्वर्य ऐश्वर्य दो दिन के लिए है भगवान ही सत्य हैं जादूगर और उसका जादू जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं परंतु सब झूठा है जादूगर ही सत्य है मालिक और उसका बगीचा बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए मरिमल्लिक श्री राम कृष्ण के प्रति देखो प्रदर्शनी में कितनी बड़ी बिजली की बत, बत्ती लगाई है उस बत्ती को देखकर हमें लगता है वे भगवान कितने बड़े हैं जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई है श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति एक और मत है वे ही ये सब कुछ बने हुए हैं फिर जो कह रहा है वह भी वे ही हैं ईश्वर माया जीव जगत म्यूज़ियम की चर्चा चली श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति मैं एक बार म्यूज़ियम में गया था वहाँ मुझे फासिल करोड़ों वर्ष पूर्व की लकड़ी पत्ते फल यहाँ तक कि फूल भी हमें आज पत्थर के रूप में प्राप्त है इन्हें फासिल कहते हैं फासिल दिखाए गए मैंने देखा कि लकड़ी पत्थर बन गई है पूरा जानवर पत्थर बन गया है देखा संग का क्या गुण है इसी प्रकार सदा सज्जन का संग करने से वही बन जाता है मल्लिक हस्कर महाराज यदि आप एक बार प्रदर्शनी में जाते तो शायद हमें 10-15 वर्ष तक उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती है श्री रामकृष्ण हसकर क्या उपमा के लिए बलराम नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं इधर उधर जाने से हाथ को आराम नहीं मिलेगा श्री रामकृष्ण मेरी इच्छा है कि मुझे दो चित्र मिले एक चित्र योगी धुनी जलाकर बैठा है और दूसरा चित्र योगी गांजा को चीलम मुंह में लगा कर पी रहा है और उसमें से एकाएक आग जल उठती है इन सब चित्रों से काफ़ी उद्दीपन होते हैं होता है जिस प्रकार मिट्टी का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है परंतु योग में विघ्न है कामनी कांचन यह मन शुद्ध होने पर योग होता है मन का निवास है कपाल में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 इसीलिए साधन भजन ठीक नहीं होता हाजरा यहाँ पर बहुत जब तब करता था परंतु घर में स्त्री बच्चे ज़मीन आदि थी इसलिए जब तब भी करता है भीतर भीतर दलाली भी करता है इन सब लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती कभी कहता है मछली नहीं खाऊंगा, पर पर फिर खाता है धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते ब्राह्मणों से साधुओं से कुली का काम ले सकते हैं मेरे कमरे में कभी कभी संदेश सड़ तक जाता था फिर भी मैं उसे संसारी लोगों को दे नहीं सकता था दूसरों के शौच के लोटे का जल ले सकता था परंतु ऐसे लोगों का तो लोटा भी नहीं छू सकता था हाजरा धनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुलाता था बुला कर लंबी बातें सुनाता था और उनसे कहता था राखाल आदि जिन्हें देख रहे हो वे जब तप नहीं कर सकते हो हो करके घूमते हैं मैं जानता हूं कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो देह पर भभूत मलता हो उपवास करता हो अनेक प्रकार के कठोर तप करता हो परंतु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन रहता हो कामनी कांचन में मन रहता हो तो उसे मैं धिकारता हूँ और जिसका कामने कांचन में मन नहीं होता है खाता पीता और मस्त घूमता है उसे धन्य कहता हूँ बड़ी मल्लिक को दिखाकर इनके घर में साधुओं के चित्र नहीं हैं साधुओं के चित्र देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है मणिलाल हाँ नंदनी, नंदनी मणि मल्लिक की विधवा कन्या श्री राम कृष्ण की भक्तनी नंदनी के कमरे में एक मेम का चित्र है विश्वास रूपी पहाड़ को पकड़कर एक व्यक्ति है नीचे गंभीर समुद्र है विश्वास छोड़ने पर एकदम अतल जल में जा गिरेगा एक और है कुछ लड़कियां दूल्हे के आने की प्रतीक्षा में दीपक में तेल भरकर जगती हुई बैठी हैं, जो सो जाएगी वह देख न सकेगी ईश्वर का वर्णन दूल्हा कहकर किया गया है श्री राम कृष्ण हंसकर यह अच्छा है मणिलाल और भी चित्र है विश्वास का वृक्ष तथा पाप और पुण्य के चित्र श्री राम कृष्ण भवनाथ के प्रति अच्छे चित्र हैं सब तू देखने को जाना कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कभी कभी इन बातों पर सोचता हूँ तो ये सब अच्छी नहीं लगती पहले एक बार पाप पाप सोचना होता है कैसे पाप से मुक्ति मिले परंतु उनकी कृपा से एक बार प्रेम यदि आ जाए एक बार प्रेमा भक्ति यदि हो जाए तो पाप पुण्य सब भूल जाता है उस समय वह शास्त्र के विधि निषेध के परे चला जाता है पश्चाताप करना पड़ेगा प्रायश्चित करना होगा यह सिर्फ चिंता फिर नहीं रह जाती मानो टेढ़ी नदी में से होकर बहुत कष्ट से और काफ़ी देर के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हों परंतु यदि बाढ़ आ जाए तो सीधे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुंच सकते हो उस समय ज़मीन पर भी काफ़ी जल हो जाता है प्रथम स्थिति में काफ़ी घूमना पड़ता है बहुत कष्ट करना पड़ता है प्रेमा भक्ति होने पर बहुत सरल हो जाता है जैसे धान काट लेने के बाद मैदान में जिधर चाहो जाओ पहले मेड़ पर से घूम घूम कर जाना पड़ता था अब जिधर से चाहो जाओ यदि कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो तो जूता पहनकर जाने से फिर कोई कष्ट ही नहीं होता विवेक वैराग्य गुरु के वाक्य पर विश्वास ये सब रहने पर फिर कोई कष्ट नहीं है निराकार ध्यान और साकार ध्यान मणिलाल श्री राम कृष्ण के प्रति अच्छा ध्यान का क्या नियम है कहां पर ध्यान करना चाहिए श्री राम कृष्ण प्रसिद्ध स्थान है हृदय हृदय में ध्यान हो सकता है अथवा सहस्त्रार में ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में है फिर तुम्हारी जहां इच्छा हो ध्यान कर सकते हो सभी स्थान तो ब्रह्म में है वे कहां नहीं हैं जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने तीन पदों से स्वर्ग मृत्यु पाताल ढक लिया था उस समय क्या कोई स्थान बाकी बचा था गंगा तट जैसा पवित्र है वैसा ही वह स्थान भी जहाँ कूड़ा करकट है फिर यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति है मेरा कार ध्यान बहुत ही कठिन है उस ध्यान में तुम जो कुछ देख या सुन रहे हो उन सबको हटा देना चाहिए फिर केवल तुम्हारे सत्य स्वरूप का चिंतन रह जाता है इसी स्वरूप का चिंतन कर शिव नृत्य करते हैं मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ कहकर नृत्य करते हैं इसे कहते हैं शिव योग इस ध्यान के समय कपाल की ओर दृष्टि रखनी होती है नेति नेति कहकर जगत को छोड़ अपने स्वरूप का चिंतन और एक है विष्णु योग नासिका के अग्रभाग में दृष्टि आधी भीतर आधी बाहर साकार ध्यान में इसी प्रकार होता है शिव कभी कभी साकार चिंतन करते हुए नाचते हैं राम राम कर नाचते हैं मणिलाल मल्लिक पुराने ब्रह्म समाजी हैं भवनाथ राखाल मास्टर बीच बीच में ब्रह्म समाज में जाते थे श्री रामकृष्ण ओंकार की व्याख्या तथा यथार्थ ब्रह्म ज्ञान और उसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति ओम शब्द ब्रह्म है ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभीम थे वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है अनाहत शब्द एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा दूर से समुद्र के शब्द का कल्लोल सुनाई देता है उस शब्द कल्लोल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो जहाँ कल्लोल होगा वहां समुद्र भी अवश्य होगा अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म उसके पास पहुंचा जा सकता है उसे ही वेदों में परम पद कहते हैं मैंपन रहते वैसा दर्शन नहीं होता जहां मैं भी नहीं तुम भी नहीं एक भी नहीं अनेक भी नहीं वहीं पर यह दर्शन होता है मानो सूर्य और दस जलपूर्ण घरें हैं प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है पहले देखा जाता है एक सूर्य और दस परछाइयों के सूर्य यदि नौ घड़े तोड़ डाले जाए तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाला सूर्य एक एक घड़ा मानो एक एक जीव है परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़ कर वास्तव में सूर्य के पास जाया जाता है जीवात्मा से परमात्मा में पहुँचा जाता है जीव जीवात्मा यदि जीव साधन भजन करे तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है अंतिम घड़े को तोड़ देने पर क्या है वह मुँह से नहीं कहा जा सकता जीव पहले अज्ञानी बना रहता है ईश्वर बुद्धि नहीं रहती वरन नाना वस्तुओं की बुद्धि अनेक चीज़ों का बोध रहता है जब ज्ञान होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढ उससे वह कांटा निकाला जाता है अर्थात ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल बाहर करना फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कांटा और ज्ञान कांटा दोनों को ही फेंक देना उस समय केवल दर्शन ही नहीं वरन ईश्वर के साथ रात दिन बातचीत चलती रहती है जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है जिसने दूध देखा है उसे ज्ञान हुआ और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है अब संभव है श्री राम कृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर संभव है अपनी स्थिति कह रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में भेद है ज्ञानी साधु के बैठने का कायदा अलग है मुझों पर हाथ फेर कर बैठता है कोई आए तो कहता है क्या जी तुम्हें कुछ पूछना है विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है उनके साथ बातचीत करता है अर्थात जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है कभी जड़ की तरह कभी पिशाच की तरह कभी बालक की तरह और कभी उन्माद की तरह कभी समाधम मग्न होकर बाहर का ज्ञान खो बैठता है जड़ की तरह बन जाता है ब्रह्म में देखता है इसलिए पिशाच की तरह है। पवित्रता अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता संभव है कि शौच करते बेर खा रहा हो बालक की तरह स्वप्न दोष के बाद अशुद्धि नहीं समझता है समझता है विल से ही शरीर बना है विष्ठा मूत्र का ज्ञान नहीं है सब ब्रह्म में भात दाल बहुत दिनों तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता है फिर उन्माद के समान उसकी चाल ढाल देखकर लोग उसे पागल समझते हैं और फिर कभी बालक की तरह लज्जा घृणा संकोच आदि कोई बंधन नहीं रहता ईश्वर दर्शन के बाद यह स्थिति होती है जैसे चुंबक पहाड़ के पास होकर जाने से जहाज के की स्क्रू कील काटे सब ढीले होकर छूट जाते हैं ईश्वर दर्शन के बाद काम क्रोध आदि नहीं रह जाते माँ काली के मंदिर पर जब बिजली गिरी थी तो हमने देखा था सभी स्क्रू के माथे उड़ गए थे जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनसे फिर बच्चा पैदा करना अथवा सृष्टि का काम नहीं होता धान बोने से पौधा होता है परंतु धान उबालकर बोने से उससे पौधा नहीं होता जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनका मैं केवल नाम का ही रह जाता है उस मय द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता सिर्फ नाम को रह जाता है मैंने केशव सेन से कहा मैं को त्याग दो मैं करता हूँ मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ इस मैं को केशव ने कहा महाशय तो फिर दल नहीं रहता मैंने कहा बुरे मैं को त्याग दो ईश्वर का दास मैं ईश्वर का भक्त मैं इसे त्यागना नहीं पड़ेगा बुरा मैं मौजूद है इसीलिए ईश्वर का मैं नहीं रहता यदि कोई भंडारी रहे तो मकान का मालिक भंडार का भार स्वयं नहीं लेता श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति देखो इस हाथ में चोट लगने के कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश दिखाई दे रहा है मानव वे कह रहे हैं मेरा मनुष्यों में वास है तुम मनुष्यों के साथ आनंद करो वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं इसीलिए तो मैं नरेंद्र राखाल आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गड़े रहते हैं उन्हीं में मछलियाँ केकड़े आकर इकट्ठे हो जाते हैं उसी प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश अधिक है ऐसा है कि सालक ग्राम से भी मनुष्य बड़ा है नर ही नारायण है प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्य में नहीं होगा वे नरलीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं जैसे राम श्री रामचंद्र श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव अवतार का चिंतन करने से ही उनका चिंतन होता है ब्राह्म भक्त भगवान दास आए हैं श्री राम कृष्ण भगवान दास के प्रति ऋषियों का धर्म सनातन धर्म अनंत काल से है और रहेगा इस सनातन धर्म के भीतर निराकार साकार सभी प्रकार की पूजाएँ हैं ज्ञान पथ भक्ति पथ सभी हैं अन्य जो सम्प्रदाय हैं वे आधुनिक हैं कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे